सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है आज संडे है एक बज चुका है और सलामी जिंदगी कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज के इस सलामी जिंदगी को सजाने के लिए हमारे साथ दिल्ली सिरसा से बधारे हुए सत्य प्रकाश भरद्वाज जी हैं, जो हिंदी के बहुत ही अच्छे जानकार भी है और हरियाणा प्रादेशिक जो हिंदी साहित्य सम्मेलन है उसके सचिव भी हैं और वर्तमान समय में भी उससे जुड़कर बहुत सारी सेवा कार्य करते रहते हैं तो आइए आज के इस्लामी ज़िंदगी में उनसे बातें करेंगे उनके जीवन के कुछ खास अनुभव हम लोग सुनेंगे आज के इस कार्यक्रम में तो आप सभी की तरफ से सत्यप्रकाश प्रकाश जी का बहुत बहुत स्वागत है मैं उन्नीस में सिरसा में गया सिरसा उस समय जो है साहित्यकार वहाँ कुछ गिने चिन्ह साहित्यकार थे और मेरा हिंदी से विशेष लगाव था हिंदी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद से भी मेरा जुड़ाव रहा और उनके अनेक कार्यक्रमों में मैं सम्मेलनों में भाग लेता रहा यहीं से मेरे लेखन की शुरुआत हुई लगातार लिखने का जो है मौका मिला और एक बार जो है दैनिक नवभारत टाइम्स के संपादक रहे अग्जी से मेरा जो है मिलने का अवसर मिला और उनकी विनम्रता उनकी सहृदता देख करके मैं बहुत प्रभावित हुआ और तभी से मैंने ये संकल्प किया मैं शिक्षा के साथ साथ जो है साहित्य में भी अपना जो है अपने पैर जमाऊंगा और उसके लिए मैंने सिरसा जैसा बिल्कुल जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र था शिक्षा के क्षेत्र में हुँ, हुँ, उस क्षेत्र को मैंने चुना सबसे पहले मैंने जे की परीक्षा पास की और उसके बाद बीए बी मैंने उत्तर प्रदेश से ही की वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय जो सम्पूर्णान संस्कृत विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध था हुँ, हुँ, और वहाँ से मैंने शास्त्री की परीक्षा उत्तीर्ण की उसके बाद बीएड की परीक्षा मैंने एमडी डी यूनिवर्सिटी महर्षिदानंद विश्वविद्यालय रोहतक से उत्तीर्ण की और उसके बाद शिक्षा क्षेत्र में पढ़ाते हुए ही मैंने एमए की एमए हिंदी की परीक्षा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से डिग्री हासिल की और लगातार जो है लेखन की तरफ मेरा जुड़ाव प्रोफेसर रूपदेव गुण जो हरियाणा साहित्य सम्मेलन सिरसा के अध्यक्ष थे उनके सान्निध्य में आने से जो लेखन की शुरुआत हुई डॉक्टर अशोक लव दिल्ली के एक बहुत बड़े साहित्यकार हैं और उन सौ से ज़्यादा उनकी पुस्तकें आ चुकी हैं तो उनसे भी मेरा जुड़ाव रहा उन्होंने भी जो है मार्गदर्शन दिया और अग्ञे जी का विशेष आशीर्वाद भी रहा दूसरी बात ये विशेष तौर से हरियाणा प्रादेशिक हिंदी साहित्य सम्मेलन के अनेक कार्यक्रम हमने आयोजित किए जिसमें लघु कथा सम्मेलन बड़े लघु कथा सम्मेलन जो राष्ट्रीय स्तर के थे जिसमें पूरे देश के लघु कथाकारों को हमने आमंत्रित किया और इसके साथ बड़े कवि सम्मेलनों का भी आयोजन किया जी विशेष करके हमारा परिवार जो है विशेष रुचि वाली बात ये रही मेरे पिताजी एक अध्यापक थे और वो मुख्य अध्यापक के पद से दिल्ली नगर निगम से जो है सेवानिवृत्त हुए और वो मुझे बार बार प्रोत्साहित करते रहते थे एजुकेशन के लिए शिक्षा के लिए मूल्यों पर विशेष तौर से वो ध्यान देते थे और विशेष तौर से आर्य समाज से जुड़े रहने के कारण उन उन्होंने जो है विशेष तौर से चरित्र निर्माण की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया कि वर्तमान में हमारी जो विद्यार्थी हैं उनका चरित्र भी अच्छा होना चाहिए और वो योगा की तरफ भी जाएं साथ में जो है उनकी जो है पारिवारिक जो है मजबूती और पारिवारिक संस्कार तभी पैदा होंगे जब उनको अच्छी शिक्षा दी जाएगी और उनके माता पिता को शिक्षित करने के लिए भी उन्होंने जो है विशेष तौर से जो है प्रेरित किया जी वो बार बार प्रेरणा देते रहते थे कि ऐसा करना है ऐसा करने से ये होगा तो उसके परिणाम भी अच्छे आते रहे सत्यप्रकाश जी एक और बात पूछना चाहूँगा जैसे कि आप अभी 61 रनिंग है आपका एज हाँ जी तो आप, आपकी जब साठ 55 साल पहले अगर आपने शिक्षा ग्रहण की है उस समय आपका जो प्राइमरी लेवल का जो स्कूल लेवल था उस समय वो कैसा परिवेश था जहाँ पर आपने पढ़ाई की थी और आज उसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसे उसके बारे में डिफरेंस बताइए दोनों चीज़ों में मैंने प्राइमरी शिक्षा जब प्राप्त की तो उस समय अध्यापक समर्पित भावना से जो है पढ़ाते थे नहीं, नहीं। और उनके अंदर एक विशेष जो है न अध्यापकों के अंदर एक विशेष तौर से एक उत्साह रहता था एक विशेष उनकी वो रहती थी प्रयास रहता था कि हम विद्यार्थियों को बढ़िया से बढ़िया शिक्षा दें और साथ में जो है उनका चरित्र निर्माण भी करें और पारिवारिक संस्कारों की तरफ भी वो विशेष ध्यान देते थे लेखन की तरफ वो विशेष तर लिखने लिखाई की जो तकनीकी है उस पर भी वो विशेष ध्यान देते थे उस समय तख्तियां लिखवाई जाती थीं लिखाई सुधारने के लिए और जी के पेन से अंग्रेजी का जब शुरू हुआ छठी कक्षा हुँ, से हुँ, तो जी की निब से जो है वो निब लगवाते थे और उससे लिखाई में विशेष ध्यान विशे देते थे लिखाई पर कई इसलिए ध्यान देते थे कि आने वाले समय में आपका लेखन अच्छा रहेगा तो आपके आने वाली बड़ी कक्षाओं में अच्छे जो है अंक मिलेंगे जो है हुँ, हुँ, ये उनकी उनका प्रयास रहता था तो आज आज वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो आज हमारी शिक्षा का दिनों दिन एक स्तर गिरता जा रहा है ना ही आने वाले जो जो नवीन नवोदित अध्यापक जो आए हैं उनको लेखन या लिखाई के बारे में कोई ज्ञान नहीं है और ना ही वो गहन धन करते हैं और ना ही वो पुस्तकें पढ़ करके कक्षा में आते हैं विद्यार्थी को किस प्रकार से उसका निर्माण करना है क्योंकि अध्यापक राष्ट्र का निर्माता है और उसने विद्यार्थी के मस्तिष्क का निर्माण करना होता है उस निर्माण कार्य के लिए वो अपने आप को ही परिपक्व नहीं मानते जब वो तैयार होके आते हैं उसमें से कुछ ऐसे अध्यापक भी हैं हुँ, हुँ. जिसको 10 या 20 प्रतिशत हम कह सकते हैं वो पूरी तैयारी के साथ आते हैं और अध्यापकों की उनका एक की भावना रहती है कि मैं एक अध्यापक हूँ और मेरा जो लक्ष्य है कर्तव्य है वो राष्ट्र निर्माण के लिए राष्ट्र निर्माण तभी संभव है एक बदलाव तभी आ सकता है जब अध्यापक तैयार होके आएगा दूसरे हमारी प्रशासनिक व्यवस्था ये है शिक्षा विभाग में खास करके अध्यापकों की पूरे देश में कमी है स्कूल खाली हैं और सामाजिक संस्थाएं थोड़ा बहुत सहयोग करती हैं वहाँ जो है कई जगह तो काफ़ी प्रयास जो है रहता है जैसे मधुबन रेडियो की ओर से जो है अभी आदिवासी क्षेत्र में बहुत सारा काम हो रहा है यहाँ की जानकारी जो मिली है तो ये एक बिल्कुल लीक से हटके कार्य है और ये ऐसा जो ये प्रेरणा स्रोत कार्य है ये पूरे देश में जाना चाहिए प्रसारित होना चाहिए जिससे हमारे जो है भावी अध्यापक वो शिक्षा ग्रहण करें और प्रेधी, प्रेधी, प्रेरित प्रेरित प्रेरित के जो है वो कार्य करें केवल वो ये ना समझें कि हमें महीने में वेतन मिल जाएगा हमारा काम पूरा हो जाएगा उनका कार्य तो तभी शुरू होता है जब विद्यार्थी कुछ बन के जाता है क्योंकि आने वाले समय में अच्छे विद्यार्थियों का एक अभाव सा खटकता है जिससे बेरोजगारी की समस्या भी और जो क्रीम उभर के आनी चाहिए वो नहीं आ रही नहीं। जिस प्रकार की जो है हम चाहते हैं सरकार चाहती है कि बढ़िया से बढ़िया शिक्षा दी जाए लेकिन वहाँ पर एक सबसे ज़्यादा जो कमी पाई जाती है वो अध्यापकों की या फैकल्टी की कमी पाई जाती है अध्यापक पूरे नहीं है स्कूलों में एक अध्यापक पाँच कक्षाएँ संभालता है, है जिससे वो पाँच कक्षाओं के साथ वो न्याय नहीं कर पाता एक विषय को भी पढ़ाए तो पूरा दिन लग जाएगा हुँ, और हुँ, वो दूसरे विषय जो है ऐसे रह जाते हैं तो ये एक जवाबदेही बनती है समाज की भी और जो है शिक्षा विभाग की भी जी सत्य जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया वर्तमान समय में कुछ जगह पे जो है प्राइवेट संस्थानों को छोड़ने के बाद अगर हम लोग देखें तो बहुत जगह पर ऐसा है कि शिक्षक एक होता है कक्षा पाँच होता है ये आपने बताया है और शिक्षकों की कमी के कारण भी काफ़ी चीज़ें जो है शिक्षा का स्तर नीचे हो रहा है और साथ ही साथ जिस तरह से उस समय पहले जमाने में आज से पचपन साल पहले जब आप पढ़ाई करते थे उस समय अध्यापकों का जो ख़ास लक्ष्य रहता था विद्यार्थियों के प्रति यहाँ तक कि उनकी आ, अक्षरों को कि, किस तरह से वो सुंदर अक्षर बनाए उनका लेखन कैसे सुंदर हो इसके ऊपर ध्यान दिया जाता था आज ये सारी चीज़ें थोड़ा सा अलग हो गया है शिक्षा का जो सिलेबस है वो भी बदलता जा रहा है और लोग जो है आम, मार्किंग के ऊपर सारी चीज़ें होती जा रही हैं तो वो चीज़ें ज़्यादातर ध्यान रखी जा रही हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर की जो क्रिएटिविटी है सृजनात्मक कार्य को कहीं न कहीं खत्म करती जा रही है ये आपके भाव थे यहाँ पर तो चलिए आगे बढ़ते हैं एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर से सत्य प्रकाश जी से जुड़ते हैं आप सुन रहे हैं रीडमोट वन 90.4 एफएम पर सलामी जिंदगी सुनते रहो मुस्कराते रहो लौट के आ, आ लौट के आ जा मेरे मीत लौट के आजा मेरे मीत तुझे मेरे गीत बुलाते हैं आ लौट के आ जा मेरे मीत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 बर से गगन मेरे भर से नयन देखो तरसे है मन अब तो आजा शीतल पवन ये लगाए अगन हो सजन अब तो मुकड़ा दिखा जा तूने भले निभाई थी भलीर नि भाई भीत तुझे मेरे गीत बुलाते हैं आप लौट के आजा मेरे मी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 तुझे मेरे गीत बुलाते हैं आ लौट जा मेरे मुँह नमस्कार आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में और हमारे साथ सत्य प्रकाश भरद्वाज जी हैं जिनसे बातें हो रही हैं सिक्सटी रनिंग है हेल्दी वेल्दी है और अभी भी सेवा कार्य कर रहे हैं हरियाणा प्रदेश का जो हिंदी साहित्य सम्मेलन है उसमें अपना सचिव के रूप में काम देख रहे हैं और जहाँ भी उनको ऐसा लगता है कि मेरा काम है तो वो करते रहते हैं तो एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे कि आजकल वर्तमान समय को अगर हम लोग देखें तो एक करियर को लेकर काफ़ी जो है बहस चलती है या कहीं समस्याएँ इसके पीछे खड़ी हो जाती है क्योंकि आज वर्तमान में बहुत सारे ऑप्शन हैं बहुत सारे कार्य के लिए अनगिनत क्षेत्र खुले हुए हैं लेकिन फिर भी एक विद्यार्थी को ये सोचना जरूरी हो जाता है मुझे अपना करियर कहाँ बनाना है कैसे मुझे अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो मैं चाहूँगा कि आप अपनी बात बताते हुए सत्य जी कि आपके समय में आप अपना करियर कैसे बनाएं और वर्तमान में जो हमारे विद्यार्थी हैं जो असमंजस में किस तरह से अपना करियर को बनाना है क्या सोच के आगे बढ़ना है हमारे समय में करियर के लिए माता पिता की विशेष रुचि रह, ये रहती थी कि कोई भी किसी प्रकार की अगर शिकायत आती है पढ़ाई के लिए या काम के लिए कि स्कूल का होमवर्क नहीं किया है तो अध्यापकों के साथ साथ जो है माता पिता भी जो है उसके लिए पूरे सचेत होते थे और अध्यापकों को विशेष तौर से जाके कहते थे किसी इस मामले में शिक्षा के मामले किसी प्रकार की कोई वो जो है वो छूट नहीं है और हमारी तरफ से आपको पूरा जो है ये सहयोग मिलेगा कि हमारा मैं बच्चा यहाँ से बन के निकले कुछ जो है तो ये माता पिता का लक्ष्य भी साथ करके साथ विशेष करके जो अध्यापकों का भी लक्ष्य रहता था और अध्यापक इससे स्वतंत्र होता था कि इस बच्चे को मैंने बनाना है इसके अध्यापकों इसके फादर जो आए हैं या पेरेंट्स आते हैं तो उनकी विशेष रुचि है जब दोनों तरफ से रुचि होती है तो वो कार्य और जो है रोचक बनता है और उसमें विद्यार्थी का भी जो है विशेष रुझान बन, बन, बनता है कि मेरे अध्यापक मुझे बड़े अच्छे ढंग से पढ़ाते हैं और दूसरे दिन वो विशेष तौर से जब वो जाते थे अपनी कापियां पूरी करके होमवर्क दिखाते थे और अपने कार्य को दिखाते तो उनको वहां पर जो शाबाशी भी मिलती थी और विशेष तौर से उस, उनको प्रोत्साहित किया जाता कि आपका कार्य बहुत अच्छा है और बढ़िया करेंगे जो तो इससे उनके अंदर जो है विद्यार्थियों में उत्साह पैदा होता था और कैरियर बनने के लिए आप क्या बनना चाहते हैं वो बार बार वो पूछते भी रहते थे कुछ विद्यार्थी कहते थे कि मैं अध्यापक बनना चाहता हूं कुछ वैज्ञानिक बनना चाहते हैं डॉक्टर बनना चाहते हैं और कुछ जो है अपने आप को पुलिस वाला ज़्यादा मानते थे उसमें पुलिस <laughs> हम पुलिस वाले बनना चाहते हैं <laughs> <laughs> कि पुलिस वालों का रोल होता है अच्छा तो कई बार वो फिर क्लास हसपटती थी कि पुलिस वालों का रोल ऐसा होता है जो उनका एक किस्म से गाली बकना और जो है उनका व्यवहार जो बड़ा जो है कर्कश भाषा होती है उसमें आ, हा, हा, हा, तो ये उनकी एक वो बात थी और करियर जो है ना बचपन से ही माता पिता का और अध्यापक का दोनों का ही एक लक्ष्य बन जाता था विद्यार्थी तो अपने आप ही उसमें चलता था फिर आ, क्योंकि निर्माण कार्य में दोनों का सहयोग जो है जरूर, जरूर चलता पहला पहली पाठशाला पहला स्कूल पहला जो विद्यालय है वो घर होता है जहाँ से माता पिता उसको जो है अच्छा जो है संस्कारिक शिक्षा देते हैं और उनको विशेष तौर से कहते हैं अपने गुरुजनों का सम्मान करना इज्जत करना किसी को मारना नहीं डांटना नहीं किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना गाली गलौज मत करना तो ये दादा दादी के संस्कार के साथ माता पिता भी ये बच्चे को तैयार करके भेजते थे नहीं नहीं। पहले बच्चा घर से ही तैयार होना चाहिए वर्तमान में बच्चे घर से तैयार नहीं होते नहीं। माता पिता नौकरी करते हैं या मजदूरी करते हैं तो वो स्कूल में भेजते हैं कई बार जो है ना भाई महीने में जो है ना हाजरी हो के इतने पैसे मिल जाएंगे बस वो लक्ष्य होता है हम गरीब आदमी हमारा बस पेट भरना चाहिए बस और कुछ नहीं तो मज़दूरी कर लेगा उनका उनकी सोच ये ये बन गई है लेकिन कुछ सामाजिक संस्थाओं ने विशेष तौर से जो मैंने मधुबन रेडियो के बारे में जानकारी ली तो इनकी लक्ष्य इनका एक ही रहता कि केवल आपको मजदूर नहीं बनना है आपको और बड़ा बनना है और अच्छा बनना है और एक देश का एक शिक्षित शिक्षित नागरिक बनना है ये लक्ष्य आप लोगों का है ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये उपलब्धि पूरे देश में इसका जो है विशेष तौर से जो है प्रसार होगा ये मेरी उम्मीद है और जी। एक नया भविष्य आने वाला कैरियर जो है ना बहुत ही सुखद और उज्जवल उज्जवल भविष्य की ओर जो जाने वाला होगा ये मेरी जो हैं जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को आपकी बातें जो है जिस तरह से आपने कहा कि पहला बच्चा तैयार होता है माता पिता यानी घर से ही तैयार हो जाता है दादी और दादा के जो है कहानियाँ सुनकर या उनके संस्कार उनका प्यार से जो बच्चा तैयार हो जाता है जीवन में जो है आगे बढ़ता है वो आपने बातें बताई और आज तो दादा दादी वाला सिस्टम ख़त्म ही होते जा रहा है क्योंकि न्यूक्लियर परिवार एक परिवार होते जा रहा है तो इसकी वजह से काफ़ी चीज़ें जो है दिक्कत आती हैं और व्यवहारिक रूप से चीज़ों को देखा जा रहा है भाव खत्म होते जा रहे हैं और प्रेम से जो चीज़ें पहले मिलती थी परिवार के साथ में वो चीज़ें कहीं ना कहीं उसकी कमी होती जा रही तो ये इसके वजह से भी कहीं बार संस्कार बच्चों के पूरी तरह से डेवलप नहीं होते हैं या पूरी तरह से बच्चा जो है विकसित अपने बौद्धिक स्तर पर नहीं हो पाता वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं उसमें कमी रह जाती है तो ये आपके शब्दों से आपकी बातों से लग रहा है मुझे तो आइए इस पर हमें सभी हम सभी को मिलकर काम करना होगा कहीं ना कहीं इन कमियों को पूरा करने के लिए हमें फिर से वापस एक बार पीछे की ओर देखना पड़ेगा कि हमारा भारत देश जो एक गांव में बसा हुआ भारत देश था उसमें किस तरह से दादा दादी और माता पिता और बच्चे इनका जो एक पीढ़ी चलते थी और वो सारी चीज़ें सो फिर से हमें देखना होगा हमें वो कैसे हम उसको ला सकते हैं तो आइए आगे, आगे बढ़ते हैं एक और बात मैं पूछना चाहूँगा आपसे जैसे कि करियर के बारे में आपने कहा कि किस तरह से आपने अपना करियर बनाया है तो मैं चाहूँगा कि उसमें आप स्कूल लाइफ में स्कूल पढ़ते वक्त किस तरह के विचार आपके अंदर आते थे करियर के लेकर क्या बनना चाहते थे आप स्कूल लाइफ में मैं हमारे पिताजी अध्यापक रहे थे और आर्य समाज से जुड़े रहने के कारण आर्य समाज की शिक्षाओं का हमारे ऊपर जो है विशेष कर चारित्रिक निर्माण और प्रातःकाल जल्दी उठना हु. जल्दी उठने के लिए वो विशेष तौर से कहते थे कि सुबह जल्दी उठ करके जो भी पढ़ लोगे वही याद हो जाएगा हम्म तो यहाँ हमारी जो तैयारियां जो होती थी और जब स्कूल में जाकर के हम उसका प्रदर्शन करते थे तो अध्यापक भी इस बात के लिए मजबूर होते थे कि भाई इनके लिए तालियां बजाई जाएं जो है हुँ. और इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया जो कहा वो किया और ये बिल्कुल सही चल रहे हैं तो हुँ, इसी प्रकार से कैरियर की शुरुआत जो है घर से ही हुई हमारे पिताजी जो है अध्यापक थे और एक विद्वान भी थे वो गहना धन करते थे उन्होंने रामायण महाभारत के साथ साथ जो है चारों वेदों का भी उन्होंने अध्ययन किया और लेखन की तरफ भी वो जो है जोड़ते रहते थे विशेष करके मैं छोटी कहानियां उनसे सुनता था जो जो है ग्रामीण कहानियां भी होती थी और साथ में दादा दादी की कहानी के साथ साथ जो है राजा रानी की कहानियां भी होती थी जिसमें लघु कहानियाँ भी होती थी जिसमें जो है जो हमारे प्राचीन जो लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ भी उन्होंने सुनाई मुंशी प्रेमचंद की लघु कथाएँ भी सुनाई तो साहित्य की भी मेरी रुचि यहाँ से बनने लग गई मैं लघु कथाएं जो है लिखने लग गया तो लघु कथाओं का सबसे पहला संग्रह मेरा 2004 में जो है 2002 में प्रकाशित हुआ लुटेरे छोटे छोटे और वो दिल्ली से प्रकाशित हुआ था जिस उस संग्रह पर जो है आठ विश्वविद्यालयों ने एम भी करवाई है सामाजिक चेतना की लघु कथाएँ उसमें हैं और दूसरा जो लघुकथा संग्रह आशा की किरणें वो अभी वर्तमान में जनवरी 2017 में प्रकाशित हुआ है और दो तीन संपादित पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं जिसमें हथेली पर्वतरा सूर्य कविता संग्रह है कविता संकलन है और सिरसा जनपद की काव्य संपदा ये भी कविता संकलन है ये संपादित है और एक आत्मकथा है हमारे पिताजी की मेरी कहानी मेरी जुबानी उन्होंने अपने जीवन का यथार्थ उसमें उन्होंने लिखा है तो उसका भी संपादन किया है तीन पुस्तकों का संपादन और दो पुस्तकें मेरी एकल जो है लघु कथा संग्रह प्रकाशित हुए हैं जिन पर अभी वर्तमान में पंजाब भटिंडा से भी आशा की किरणें पर एमफिल हुई है शोध लघु शोध प्रबंध कार्य हुआ तो इस प्रकार से जो है न की शुरुआत जो है जो हमारे माता पिता ने जो की ना उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता और आने वाले समय में भी माता पिता अगर थोड़ा सा ध्यान दें कुछ घंटे माता पिता निकालने बच्चों के लिए तो हम जैसा बनाना चाहते हैं वैसे वो बन जाएंगे हु. जैसा हमारी सोच है चिंतन है विचार है वैसा ही हम बन बनते हैं तो बच्चे में जो है आध्यात्मिक सोच के साथ राजयोग के साथ अगर उनको जोड़ दिया जाए तो बहुत सारा काम अपने आप ही हो जाएगा बच्चों के अंदर विशेष जो ना अपनी एक जिम्मेवारी भी वो समझेंगे और ईश्वर के प्रति भी उनकी आस्था बढ़ेगी जो है साथ में वो कर्मठ भी बनेंगे तो यहाँ पर जो है ना दृढ़ संकल्प जो है सीखने का मौका मिलता है जो कार्य जो निश्चय कर लिया वो करना है तो करना है तो ये विशेषता जो है यहाँ ब्रह्मा कुमारी का जो यहाँ हेडकोार्टर है ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आकर के भी ये जो वाइब्रेशन हमारे अंदर जाता है तो जो आसपास के जो यहाँ आप लोग कार्य कर रहे हैं आने वाला जो भविष्य है उनका करियर भी यहीं से ही बनेगा और यही उनका सबसे जो पवित्र स्थान होगा आने वाला समय जो है और भविष्य ईश्वरीय विश्वविद्यालय के माध्यम से जो है आप ये आगे उनको बढ़ा सकते हो सत्यप्रकाश जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आपने अपना करियर कैसे बनाया उसके लिए आपके माता पिता आपके गुरुजन रहे और आप उन्हीं से जो है काफ़ी कुछ सीखकर आप आगे बढ़े और लेखन कार्य में आपने अपना करियर आजमाया और बहुत ही अच्छी तरह से आपने कुछ किताबों के नाम बताए हैं जिसके बारे में हमने सुना अभी आपसे कि आप उस तरह की कविताओं को लिखा जहाँ पर लोगों ने उसे बहुत पसंद किया आइए आगे बढ़ते हैं एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक में गीत सुनाते हैं मैं सत्य जी से पूछना चाहूँगा कि आपको जो गीत है भावगीत या कोई गीत आपको जो बहुत प्रेरित करता है वैसे मेरी जो कविताएं हैं वो प्रेरित हैं और सामाजिक चेतना से जुड़ी हुई है कई ज़बानी याद तो वो, वो गीत काबुली वाला बहुत ही चर्चित कहानी है जो है और उस पर जो है ना रविंद्रनाथ टैगोर ने बहुत ही नजदीक से जैसे काबली वाला में वो स्वयं ही खड़े है मेरे प्यारे वतन हैजले चमन तुझे दिल कुर्बान है मेरे प्यारे वतन है मेरे उजले चमन तुझ पे दिल कुर्बान तू तो ही मेरी यार जो तू तो ही मेरी जो है मेरे प्यारे वतन है मेरे उजले चमन तुझ पे दिल कुर्बान है मेरे बिछड़े चमन तुझ पे दिल में उस जुबान को जिस पे आए तेरा नाम सबसे प्यारी सुबह तेरी सबसे रंग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 देशभक्ति की भावना बच्चों के अंदर विशेष तौर से जो है आनी चाहिए और वो अंदर तक उनको छुए वाइब्रेशन ये जाना चाहिए कि वो अंदर तक छुए जो है वर्तमान में राष्ट्रीयता की बात अगर करें तो राष्ट्रीयता की बात का जो है लोग मजाक उड़ाने लग जाते हैं जबकि राष्ट्रीयता से हमें जुड़ना चाहिए हम देश से जुड़ेंगे मिट्टी से जुड़ेंगे देश की मिट्टी हमारी जो है उसको हम जब विदेश से आते हैं और जब विदेश में रहते हैं तो हमें देश याद आता है जब विदेश से आते हैं तो धरती को हम जो है विशेष तौर से नमस्कार करते हैं या धरती मिट्टी का तिलक लगाते हैं क्यों ये इतनी पवित्र धरती है भारत की धरती देव ऋषियों की धरती है और पावन धरती है और इसकी राष्ट्रीयता से जो है विद्यार्थियों को जोड़ना भी चाहिए और विशेष करके उनको जो है मंच पर बुलवाना भी चाहिए जैसे है मेरे वतन के लोगों गीत आज भी जो है विशेष तौर से जो है ना बड़े सम्मान के साथ गाया जाता है और पूरे साल ही जो है वो गीत एक प्रेरणा देता है उन जमानों के प्रति भी वो एक श्रद्धांजलि है जो देश को जो है बचाने के लिए कुरबान हमारी जो है सीमाओं पर एक सजग प्रहरी की तरह खड़े हुए हमारी राष्ट्रीयता हमारे इन गीतों के माध्यम से भी जो है उभर के आती है और वो हमारे अंदर ही प्रेरणा पैदा करती है और स्कूलों में विशेष तौर से जो है ये हमें इन गीतों का जो है प्रचलन जो है दोबारा से शुरू करना चाहिए और उसमें एक नवीनता भी है ऐसी बात नहीं ये गीत जीवंत हैं जो गाने वाले हैं और जो लिखने वाले हैं वो उनको लोग तो याद करते ही करते हैं लेकिन ऐसा महसूस करते हैं कि लोग ये हमारे लिए ही है क्योंकि उन्होंने देश के लिए राष्ट्र के लिए ही गाया है और हर व्यक्ति की एक ज़िम्मेदारी बनती है कि हम अपने देश के प्रति समर्पित भावना रखें और राष्ट्रीयता की भावना रखें इसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव वाली बात नहीं आनी चाहिए कौन किस पार्टी का है उससे कोई नहीं देश पहले है पार्टियाँ आती हैं चली जाती हैं लेकिन राष्ट्र जो है रहता है भारत हमेशा जो है रहेगा रहा है रहेगा जी जी सत्यप्रकाश जी बात ही अच्छी बात है आपने बताया अच्छा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी बात ही अच्छा लग रहा है देशभक्ति की भावनाओं का एक गीत आपने सुनाया और उसके साथ हमने उस गीत को भी सुना और बात ही अच्छी बातें हुई कि देश पहला है बाद में सब कुछ है जब हम देश के प्रति समर्पण भाव से तैयार हो जाते हैं तो देश की मिट्टी के साथ जुड़ जाते हैं तो हमारा जीवन बहुत ही सुखमय हो जाता है और सुंदर हो जाता है और एकता के पूछ में एक साथ के एकता के सूत्र में हम लोग बन जाते हैं तो हमारा देश को एक ताकत मिल जाती है हमारा देश शक्तिशाली बन जाता है तो आइए एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे कि हम लोग प्रेरणा की बात करते हैं और जैसे कि देशभक्ति की देश प्रेरणा वाली बातें तो हमने अभी सुनी और गीत को भी सुना तो मैं चाहूंगा कि हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग समय पर प्रेरणा मिलता रहता है चाहे व्यक्ति से हो किताबों से हो या किसी प्रसंग से भी व्यक्ति प्रेरणा लेता है तो मैं चाहूँगा कि आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा मोटिवेशन किस आपको मिला और क्यों मुझे आगे बढ़ने के लिए विशेष तौर से अध्यापकों के साथ साथ हमारे साहित्यिक मित्रों से भी आगे बढ़ने का अवसर मिला वो समय समय पर जो है हमें एक तो लगातार गहना अध्ययन के लिए प्रेरित करते रहते थे और नई नई पुस्तकें जो आती थी कुछ से पुस्तकें समीक्षात्मक आती थी उनसे भी काफ़ी प्रेरणा मिली और समीक्षा के लिए भी एक मापदंड है उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ती थी कि बारीकी से अध्ययन किया जाए और समीक्षा में जो है न्याय मिलना चाहिए लेखक को उसकी रचनाएं जो है किस प्रकार की रचनाएं हैं और कहाँ सुझाव देना है उस समालोचनात्मक रूप से उसमें मार्गदर्शन भी मिलना मिलना चाहिए उसमें सीधी स्पाट व्यानी नहीं होनी चाहिए जो है ये विशेष हम ध्यान रखते हैं और लेखन की तरफ विशेष ध्यान रखते हैं कि लेखन में नवीनता हो जिससे पाठक जुड़े आज वर्तमान स्थिति यह है कि नए लेखक जो आ रहे हैं वो बहुत ही जल्दी चर्चित तो होना चाहते हैं रचनाएं एक बार अखबार में छप जाएं या पत्र पत्रिकाओं में छप जाएं तो वो सिर्फ जो है नाम चाहते हैं अति शीघ्र लोकप्रियता एक शॉर्टकट तरीका अपनाते हैं लेकिन इसके लिए अगर वो थोड़ा सा गहन अध्ययन करें और अध्ययन के साथ साथ एक चिंतन करें और उसमें एक नवीनता हो लेखन में आज की कविताएँ किस प्रकार की कविताएँ आ रही हैं लघु कविता का प्रचलन भी है और ग़ज़लों में भी आजकल जो है नए लेखकों बढ़ रहे हैं लेकिन उसमें गज़ल में अगर वज़न शेर में पैदा करना तो उसमें विशेष तौर से उर्दू की शब्दावली आना ज़रूरी है और हिंदी गजल का भी जो है हम दुष्यंत कुमार को गज़ल सम्राट मानते हैं हिंदी गज़ल को उन्होंने देशभक्ति से भी जोड़ा और देशभक्ति की गज़लों के कारण वो चर्चित हो गए उन्होंने ज़्यादा उर्दू के शब्दों का भी प्रयोग नहीं किया लेकिन बार बार हमें आज वर्तमान देखते हैं वर्तमान में मात्राओं से जुड़ाव कम है जो हिंदी का जो है छंदों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है गीती में और ग़ज़ल के अंदर तो तभी मात्राओं का जो है चरणों का हिसाब रखा जाता है या माता राज भान सलगा इसका वो है सूत्र है इसके अनुसार अगर मान लो उनको तैयार किया जाए तो ये नहीं कि मान लो हम अपने आप ही हम किसी रचना को अंतिम रूप दे दें दे या फाइनल कर दें हम बड़े लेखकों से भी दिखा सकते हैं हम उनसे जानकारी ले सकते हैं इसमें किसी प्रकार से कोई छोटा बड़ा या हिचकने वाली बात नहीं है क्योंकि अगर वो उनके हाथ से हाथ में जाएगी तो उसमें एक जो है विशेषता ये उबर के आएगी कि उसकी त्रुटियाँ भी ठीक होंगी और तब वो प्रकाशित हो तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि आने वाले समय जो है भारत जो है ना एक नई दिशा की तरफ जा रहा है और नया नया नए नवीनता आनी भी चाहिए क्योंकि आज वर्तमान स्थिति में जो है ना एक बदलाव है उस बदलाव में हमने जुड़ना चाहिए और सहयोग करना चाहिए तो वर्तमान स्थिति के अनुसार ही साहित्य आना चाहिए आज का जो साहित्य है उसमें मैंने देखा है अखबार लोग पढ़ते हैं और जो साहित्यिक पृष्ठ है उसको एक तरफ रख देते हैं <laughs> अगर वो लघु कथाएं पढ़ें लघु कथा वो सिर्फ़ एक मिनट के अंदर डेढ़ मिनट के अंदर पढ़ सकते हैं तो उन रचनाओं से ही उनको बहुत सारी जानकारी मिलेगी जो कि वर्तमान लघु कथा क्या है और उस वो हमें क्या संदेश देती क्या प्रेरणा देती है एक उसमें संवेदना संवेदना भी है व्यंग्यता के साथ जो भी हैं और मार्मिकता भी है और लघु कथा के नए रूप नए आयाम वर के आ रहे हैं और पूरे देश में जो ना कोई पत्र पत्रिका ऐसी नहीं है जिसमें लघु कथाएं नहीं प्रकाशित होती हूँ क्यों विशेष तौर से मैं लघु कथाकार हूं इसलिए मुझे लघु कथा से अब इस विधा से ज़्यादा लगाव है और उस पर मैं काम भी कर रहा हूं लघु कविताएं भी लिख रहा हूं जो छंदमुक्त कविताएं हैं हुँ। लेकिन छंदमुक्त कविताओं के साथ साथ जो है उसमें एक भावनात्मक लयबत्ता भी होनी चाहिए यानी कि उस पाठ व्यनी हो उसमें अपनी बात सीधी स्पार्ट कहने के बजाय वो गद्यात्मक शैली में अगर कह दी जाए तो मैं इतना प्रभाव जो है श्रोताओं पर नहीं पड़ेगा उसका हुँ, हुँ, हुँ. तो ये भी इसके लिए भी एक जो है चौकन्ना रहने की आवश्यकता है और गहनाधन के लिए मैंने बार बार कहा तो गहना धन जो है बहुत ही जरूरी है जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि आपको मोटिवेशन जो है अध्ययन से मिलता है और काफ़ी चीज़ें जो है पत्रकार या फिर आपके दोस्त जो साहित्य के दोस्त हैं उनसे भी आपको मोटिवेशन मिलता और साथ ही साथ आपने ये भी बताया कि आपको अपने गुरुजनों से भी काफ़ी मोटिवेशन मिला है आगे बढ़ने के लिए चलिए बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं और कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है आ, सीखने की जिज्ञासा रखे और हर समय किसी न किसी वस्तु वैभव सभी चीज़ों से हम प्रेरणा ले सकते हैं अगर जिज्ञासा हो सीखने की तो ये एक मानसिक रूप से हम लोग अगर तैयार रहते हैं सीखने की तो हम जीवन में विकास करते हैं सृजनात्मक कार्य करने में सक्षम होते जाते हैं अगर व्यक्ति ये सोच ले कि हमें सीखना नहीं है तो फिर उसका जीवन जो है वहीं पर ख़त्म हो जाता है फिर वो रूढ़ बन जाता है वो व्यक्ति के जो शब्द हैं या उसके हाव भाव हैं बहुत ही बदल जाते हैं वो सामूहिक तौर पे लोगों के बीच में अपने आप को अच्छा नहीं फील करेगा जो व्यक्ति सीखना खत्म कर लेता है तो इसीलिए सामूहिक तौर पर अगर हमें सभी के साथ मिलकर चलना है तो एक समंजस एक समानता बनी रखनी पड़ती है एक सरलता जीवन में लाना होता है एक जीवनी सीखने की जो जिज्ञासा है उसको लेकर आगे बढ़ना पड़ता है तो आइए आगे, आगे बढ़ते हैं एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे कि हम लोग अपने जीवन में कुछ नियम संयम को फॉलो करते हैं हमारा खानपान भी हमारे आ, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो सिक्सटी वन में आप अपने आप को कैसे मैंटेन करते हैं कैसे अपना ध्यान रखते हैं इसके बारे में बताइए मैं प्रातःकाल जो है सुबह चार बजे उठता हूँ और उसमें पहले दिन ही मैं अपने कार्य अगले दिन के कार्यक्रमों की सूची मेरे पास होती है कि मैंने अगले दिन क्या क्या कार्य करने हैं प्रातःकाल कुछ किताबें होती हैं वो पढ़ने वाला कार्य भी होता है और एक दिन में पढ़ता हूँ अगले दिन में जो विचार आते हैं वो प्लाट वगैरह बनते हैं लघु कथाओं के कविताओं के वो मैं डायरी में नोट कर लेता हूँ और अगले दिन में वो लिखता हूँ चार से छः लिखने का काम होता है एक दिन पढ़ना अगले दिन लिखना तो इस प्रकार से ये दिनचर्या चल रही है और इससे अतिशीघ्र जो है मेरी दो किताबें जो है इस साल दिसंबर तक आ जाएंगी जिसमें एक काव्य की पुस्तक होगी दूसरी लघु कथाओं की तो लेखन का भी जो है ना विशेष तौर से रात का ही समय या प्रातः काल का समय सबसे बढ़िया होता है अमृत अमृत का अमृत वेले का जो समय है तो ये मैंने महसूस किया है कि या तो रात को उठ करके लिखा जाए या जो है सुबह सुबह जल्दी लिखा जाए दिन में व्यस्थाएँ है होती हैं लेकिन व्यस्था में भी हम समय निकाल लेते हैं कि जिसमें हमें कोई मान लो विचार मिलते हैं या कोई घटनाक्रम होता है घटनाक्रम पर लघुकथा लिखी जाती है तो उसका प्लाट पहले ही हम अपनी डायरी में नोट कर लेते हैं नहीं, नहीं। और वो अगले दिन जो है वो उस पर विचार करके उसको जो है लिखा जाता है और पात्रों का भी चयन किया जाता है संवादात्मक शैली में हम लघुकथाएँ लिखते हैं तो ये विशेषता मैंने देखी है कि साहित्य में भी जो है आदमी एक सिस्टम से अगर चला जाए हम चाहे घर के भी काम करने हैं घर के कामों की लिस्ट अलग होती है और साहित्य का अलग होती है और दूसरे जो अपने जो है सामाजिक कार्य हैं या किसी साहित्यिक समारोह में भी जाना है उन कार्यक्रमों की भी सूची होती है और पूरी तैयारियाँ होती हैं कि इस दिन वहाँ जाना है उसका एक सप्ताह का पूरा जो है हमारे पास डायरी में नोट इस चीज़ें नोट होती है जिससे एक सिस्टम होता है जिससे कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं आती वर्तमान मैंने देखा लोग जो ना कुछ भी काम नहीं करे टीवी देख रहे हैं और कहते हैं बहुत व्यस्त है जी। या मोबाइल पर वो या व्हाट्सअप पर लगे रहते हैं और दूसरे अपने समय को वो सही मैनेज नहीं कर पाते नहीं। जिसके कारण वो पिछड़ रहे है उसमें पिछड़ने का कारण आर्थिक कारण भी है आर्थिक कारण तो वो स्वयं कर लेते हैं क्योंकि सबसे पहले हमें अपने आप को जो ना मजबूत करने के लिए आय के साधन भी हमारे पास जरूर होने चाहिए कि वर्तमान स्थिति ऐसी है और साथ में पारिवारिक संतुलन भी होना चाहिए परिवार के लोगों को भी जो है बहुत ही साथ जोड़ने जोड़ के चलने का है और उनको बताने का भी है कि किस प्रकार से हमने जो है ना किस किस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं उसमें रुचि परिवार की भी हो जाती है कि हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो सुबह जल्दी उठते हैं तो उनको बल्कि खुशी होती है बोल उनके अंदर भी ये भावना होती है कि हम भी आपके साथ उठें और सैर भी करके आएँ सैर और योगा भी होती है जिसमें जो है एक नियमित है तो इस प्रकार से जो है ना ये आजकल की जीवन शैली है इसमें एक परिवर्तन की आवश्यकता है और जो आने वाली पीढ़ी है उनको बचपन से ही अगर ये प्रेरणा माता पिता दें कि सुबह जल्दी उठने के क्या लाभ हैं एक तो वो अपना होमवर्क से कर सकते हैं दूसरे जो है कोई अच्छी कहानियाँ या अच्छी प्रेरणात्मक शिक्षाप्रद जो है साहित्य वो पढ़ सकते हैं बाल साहित्य में भी बहुत अच्छी जो रचनाएं आ रही हैं उनको भी पढ़ा जा सकता है जी सत्यप्रकाश जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आप अपना दिनचर्या को मेंटेन करते हैं और पूरा एक हफ्ते का चार्ट बना जाता है आपका और हफ्ते भर के क्या क्या कामकाज है वो भी आप देख रेख करते हैं और पूरे दिन में किस तरह से आप कब लिखते हैं कब क्या करते हैं वो भी आपने बताया सवेरे और शाम को आप लिखते हैं और जब भी आपको ऐसा लगता है कि कुछ विचार आपको बहुत ज़्यादा लिखने हैं या जो भी आपको लिखना है उसके लिए आप प्लॉट तैयार करते एक सिस्टम बना हुआ है उस अनुसार आप उन चीज़ों को लिखते जाते हैं बहुत ही अच्छी बात आपने बताया जिसको वजह आपका समय जो है व्यर्थ नहीं जाता आपका समय सफल हो जाता है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आइए आगे, आगे बढ़ते हुए मैं कहूँगा कि सिरसा में आप काफ़ी समय से रहे हुए हैं अभी भी वहाँ पर आना जाना करते हैं दिल्ली से आप तो साहित्य सम्मेलन से जुड़कर या फिर आपने जो सोशल वर्क किया है वो कौन कौन से किए हैं उसके बारे में थोड़ी सी बातें बताइए मैंने सिरसा की जो सामाजिक संस्थाएँ हैं जिसमें रोटरी क्लब सिरसा है और सत्य साई संगठन और श्री कृष्ण जो है के नाम से एक संस्था बनी है श्री कृष्ण कल्याण समिति उन संस्थाओं के से अनुदान लेकर के उन संस्थाओं ने जो डोनेट किया हम्म हम्म जिसमें वो मैं बच्चों को वर्दियां भी देते थे जर्सियाँ देते थे सर्दी के दिनों में जूते देते थे और साथ साथ वृक्षारोपण भी हम करवाते थे उसमें कुछ अपनी जेब से भी अनुदान हमें हम देने में कोई नहीं थे नहीं। क्योंकि केक निश्चित कर लिया है भी ये इतना हम दान देना है फिर ब्रह्मा से जुड़ने पर एक लाभ हुआ पर्यावरण की तरफ ज्यादा रुझान हुआ और एक स्कूल जहां में पढ़ाता था शाहपुर बेगू जो सिरसा के जो है डेरे के पास है और वहां उस स्कूल को एक शांति का रूप देना था एक सपना था यहाँ से जाने के बाद तो कृष्णा बहन जी ने कहा कि इसको शांतिवन का रूप देने हैं तो ये इस प्रकार के पौधे होने चाहिए उन पौधों के लिए जो है श्री एक जो है सत्य साई संगठन संस्था से सहयोग लिया और उन्होंने एक हजार पौधे एक साथ जो लगा है लगाए एक हजार पौधों को बचाना उनको नियमित जो है ना देखभाल ये जब एक घंटा पहले स्कूल में जाकर के मैं स्वयं करता था हुन हुन उसमें विद्यार्थी भी साथ लग जाते थे वो कहते हैं जी हमारे पौधे हैं आप जो ना हमें बताइए क्या करना है <laughs> तो उन बच्चों की रुचि बन जाती थी उन्होंने मैंने भाई अपना जो ना, है ना ये तुम्हारा पौधा है इसपे तुम्हारा नाम लिखा जाएगा इसको देखभाल करनी है पानी की कमी नहीं है खाद की कमी नहीं है दे, देखभाल का जो है ना देखभाल की है कि इस ये चाहता क्या है और इससे बात भी करनी है <laughs> क्योंकि पौधों से बात भी करोगे तो वो उसका जवाब भी देंगे वो चाहे पत्ते हिलें बासी हिलें तो वो ये समझ लो तुम्हारी बात सुन रहे हो तो इस प्रकार से जो है ना एक पर्यावरण के लिए भी जो है दैनिक जागरण ने हमारे स्कूल का सर्वे किया तो पहला स्थान हरियाणा के अंदर शाहपुर बिग्गू गवर्नमेंट हाई स्कूल का था जो पर्यावरण में प्रथम स्थान पे आया था जी तो इस प्रकार से जो है फिर बच्चों में कल्चरल एक्टिविटीज उनको मंच पे लाना अपनी बात कहलवाना कविताओं के गीतों के माध्यम से पाठ्यक्रम की जो कविताएँ थी या मेरी लघु कथाएं थी वो उनसे वहां पर जो है बुलवाई जाती थी जिससे उन मैं उनके अंदर जो है एक हिचक की जो भावना थी वो वो खत्म हो गई शर्म की भावना समाप्त हो गई और वो जो है ना अपनी बात कहने के लिए सक्षम रहे कक्षा में भी अपनी बात वो खुल के कहते थे और पाठ को पढ़ना हिंदी में भी उनका जो है शब्दों का सृजन ही हुआ उसका लाभ भी पहुँचा उनको जो सत्य प्रकाश जी बात ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से सोशल वर्क आपने किया है उसके बारे में आपने बताया पर्यावरण के क्षेत्र में और बच्चों को जो है विशेष रूप से गीत कविताओं को मंचन पर यानि मंच पर सुनाने का एक मौका आपने दिया जिससे उनकी जिझक खत्म हो जाती थी और बच्चे खुलकर बात करते थे ये बात आपने बताई बहुत ही अच्छा कार्य आप कर रहे हैं आशा करता हूँ आप आगे भी इस तरह का कार्य करते रहेंगे इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जाते जाते आपको रेडियो के माध्यम से काफ़ी लोग सुन रहे हैं उनके लिए एक मैसेज के तौर पर क्या बताना चाहेंगे केवल एक शिक्षक के ही नहीं अध्यापक जो है घर के अंदर भी हैं हमारे माता पिता हैं वो भी जो है अपने बच्चों को प्रेरित भी करें साथ में और वो ये काम कर भी सकते हैं बच्चे का जन्मदिन होता है तो उस समय जो है ना पर्यावरण के को बचाने के लिए अपने जो है स्कूल में या घर के आसपास या घर में अगर प्रांगण है तो वहाँ भी एक जो ना वृक्ष लगा सकते हैं चाहे वो नीम का ही वृक्ष क्यों लगाएं या फलों का वृक्ष लगाएं या अपने खेतों में भी लगा सकते हैं इससे जो है ना सबसे बड़ी याद ये होगा एक तो जिस प्रकार जो है ये माउंट आबू का जो हरा भरा क्षेत्र है ये माउंट आबू में चले जाओ तो सबसे साफ़ सुथरी जगह पहुंच गए हम अगर हम शिमला में जाते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रदूषण वहाँ है क्यों शिमला में जो लोग दर, दर्शक जाते हैं या जो पर्यटक जाते हैं वो वहाँ पर पोलिथीन डालते हैं वहाँ गंदगी फैलाते हैं पर्यावरण वहाँ शुद्ध नहीं है मुझे सब सारे देश के अंदर सबसे पवित्र स्थान और पर्यावरण के लिहाज से सबसे सुंदर जगह माउंट आबू है यहाँ बादल आते हैं तो यात, जो यात्री आते हैं यहाँ पर जो है जो तो उनका स्वागत ऐसे करते हैं फूलों का बादल ऐसे फूलों का हार लेकर के स्वागत करते हैं ये दृश्य भी यहाँ पर हमने देखा है ज्ञान सरोवर में और उस पर कविताएं भी जो लिखी गई तो ये प्रकृति अपने आप ही लिखवाती है प्रकृति अपने आप ही कर, करती है तो प्रकृति से प्रेम है तो पर्यावरण से भी प्रेम होना चाहिए और उसको बनाने के लिए माता पिता के साथ साथ बच्चों की भी और हमारी भी जो है जिम्मेदारी बनती है जवाबदेही बनती है तो इसके लिए किसी भी प्रकार की कोई सहायता की भी आवश्यकता नहीं है हम नीम का वृक्ष भी जो है न हम या किसी भी नर्सरी से भी ले सकते हैं या दूसरे भी स्थान से हम, हमें मिल, मिल जाते हैं जी तो इससे पर्यावरण भी शुद्ध होगा जो ओके okay. सत्यप्रकाश जी बात ये अच्छा संदेश आपने दिया कि पर्यावरण को बचाना है और उसके लिए हम सभी को माता पिता और बच्चे मिलकर भी इस कार्य को कर सकते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया धन्यवाद आप सुने हैं रीडमोट वन नाइन पॉइंट पर सलामी ज़िंदगी कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही आशा करता हूँ आप सभी को सत्य जी की बातें बहुत अच्छी लगी होगी और जो बातें आपको अच्छी लगी हो तो उसे ज़रूर अपने कार्य में यूज़ करें आप अपने जीवन में अपनाएँ और खुश रहें संतुष्ट रहें और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया सलाम नमस्ते खम्मा गनी आसो बहुत